यह यजुर्वेद के 34वें अध्याय के पहले मंत्र को लेकर के हमने विचार किया आज दूसरे मंत्र को लेकर के विचार करते हैं ये न कर्मसो मनीषिण ये कृणवंति विदथषु धीरा यदूर्व यम प्रजा तन मनः शिवसंकल्पमस्तु।

इस मंत्र के शब्दों को गिनिए ये नर्मा अपसह मनीषि ये विदथु धीरा यूर्व मे

मन शिव संकल्पम अस्तु कितने हो गए अठारह आज सजग हो गए अच्छी बात है तो अठारह शब्द हैं इस मंत्र में इस मंत्र में तीन ऐसे शब्द हैं जो विद्वान के लिए आया है

योगी के लिए आया है योग अभ्यासी के लिए आया है पहला शब्द है अपसह अपसह शब्द है अपह कहते हैं कर्म को अपा शब्द जो है कर्म के लिए आता है और कर्म करने वाले को

अपस कहते हैं अपह कर्म तदवंत कर्मवंत कर्मशील ते अप कर्म करने वालों को अपसह शब्द से कहा है मंत्र में कर्म तो सभी करते क्यों जी कर्म तो सभी करते हैं

इसमें कौन सी विशेष बात है विशेष बात यह है कर्म तो सभी करते हैं लेकिन कैसे कर्म करते हैं कैसे कर्म करने चाहिए जैसे कर्म करने चाहिए वैसे कर्म करने वालों के लिए यहां पर अपसह शब्द से कहा है ये बात तब स्पष्ट हो जाती है जब इसके साथ में दूसरा शब्द जुड़ा है

धीरा आया ना मंत्र में धीरा धीरा धीर उनको कहते हैं जो मेधावी होते हैं मेधावी महर्षि यास्क ने धीर शब्द को मेधावी के अर्थ में पढ़ा है

मेधावी का मतलब है जो मेधा का प्रयोग करते हैं. मेधा कहते हैं बुद्धि को जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं देखिए बुद्धि का होना अलग बात है और बुद्धि का प्रयोग करना अलग बात है बुद्धि तो बहुत सबके पास में है. बहुत क्या है सबके पास में बुद्धि है दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास बुद्धि ना हो

बुद्धि शब्द से अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं यहां पर बुद्धि का अर्थ है ज्ञान जानकारी कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास जानकारी ना हो अलग अलग विषयों की जानकारी हर व्यक्ति के पास है अलग अलग विषयों को जानने वालों के पास अलग अलग विषयों से संबंधित जानकारी है तो जानकारी का होना बुद्धि का होना अलग बात है

और उस बुद्धि का प्रयोग करना अलग बात है ये बहुत बड़ी बात है बुद्धिमान तो बहुत मिलते हैं टैलेंटेड तो बहुत हैं, पर उसका प्रयोग करना ये बहुत बड़ी बात होती है धन का होना अलग बात है और धन का प्रयोग करना अलग बात है बल का होना अलग बात है बल का प्रयोग करना अलग बात है

ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को विद्या का होना अलग बात है और विद्या का प्रयोग करना अलग बात है विद्या तो बहुत है लेकिन उसका प्रयोग नहीं करता व्यक्ति प्रयोग करना समझते हैं ना क्या होता है प्रयोग करना विद्या का प्रयोग करने का अभिप्राय क्या है हा

व्यायाम करना चाहिए ये विद्या है है ये नहीं है जानकारी इंफॉर्मेशन का मतलब है जानकारी व्यायाम करना चाहिए परोपकार करना चाहिए दान देना चाहिए शुभकर्म करने चाहिए बहुत कुछ जानकारी है व्यक्ति के पास में पर उस जानकारी का प्रयोग नहीं करता त्याग करना चाहिए

ऐसी जानकारियां बहुत है विद्या बहुत है व्यक्ति के पास में पर उसका प्रयोग करता नहीं है लेकिन मंत्र कहता है धीरा धीर वो होते हैं जो मेधावी होते हैं जो मेधा का प्रयोग करते हैं इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसका अर्थ किया है ध्यानवंत मेधावीन धीरा शब्द का अर्थ किया

धीर वो होते हैं जो ध्यान करने वाले होते मेधावी होते हैं ध्यान करने वाले तो सभी होते हैं लेकिन महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत बड़ी बात कही है कर्मों के संदर्भ में इसलिए मंत्र में आपसा शब्द आया है जो कर्म करने वाले कैसे कर्म करने वाले जो मेधावी होते हैं

कैसे मेधावी जो ध्यान करने वाले होते हैं कैसे ध्यान करने वाले जो शुभ कर्म करने वाले होते हैं इसलिए महर्षि वेदव्यास ने शुभ कर्मों की परिभाषा करते हुए बहुत बड़ी बात कही है योग में कर्म कितने प्रकार के होते हैं महर्षि पतंजलि ने कर्मों की चर्चा की है कर्म चार प्रकार के होते हैं

एक है पाप कर्म, एक है मिश्रित कर्म एक है पुण्य कर्म एक है निष्काम कर्म तो जो पुण्य कर्म है वो पुण्य कर्म मन से होते हैं ऐसी बात कही मृषि वेद व्यास ने शरीर से नहीं होते पुण्य कर्म, वाणी से नहीं होते पुण्य कर्म।

शरीर से और वाणी से तो मिश्रित कर्म होते हैं ऐसा महर्षि वेदव्यास कहते हैं और जो पुण्य कर्म है वो मन से होते हैं और पुण्य कर्म की परिभाषा करते हुए वो यही अर्थ करते हैं ध्यानवंत जो ध्यान करने वाले ये पुण्य कर्म करते हैं बहुत महत्वपूर्ण है ये बात इसलिए वो कहते हैं धीरा ध्यानवंत मेधावीन

वो मेधावी है ध्यान करने वाले हैं जो शुभ कर्म करने वाले और शुभ कर्म व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता याद रखना जो शुभ कर्म होता है वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है मेरी मां के लिए मेरे पिता के लिए मेरी पत्नी के लिए मेरे पति के लिए मेरे बच्चे के लिए मेरे पोते के लिए मेरी पोती के लिए मेरी सास के लिए मेरी बहू के लिए नहीं होता है

यह मेरे विद्यार्थी के लिए मेरे गुरु के लिए नहीं होता है प्राणी मात्र के लिए होता है प्राणी मात्र को उद्देश्य में रखकर के कर्म किया जाता है उसको पुण्य कर्म कहते जो सबके लिए होता है पुण्य कर्म करने वाले के मन में सब समान होते हैं कोई मेरा कोई पराया ऐसा नहीं होता है तभी पुण्यकर्म होते हैं इसलिए मन से होते हैं

और मन से पुण्य कर्म करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता वो कोई पैसा नहीं लगता है अब बैठ जाइएगा ना व्यवधान मत करिए बैठ जाइए तो ये जो कर्म करना है वो भी पुण्य कर्म करना है जो सबके लिए करना है प्राणी मात्र के लिए करना है

ऐसे व्यक्तियों के लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं ध्यानवंत जो ध्यान करने वाले वो भी ध्यान मानसिक रूप से करना है वाचनिक रूप से करेंगे तो मिश्रित कर्म हो जाएगा इसका यह अर्थ नहीं है कि मिश्रित कर्म नहीं करना है मिश्रित कर्म किए बिना मनुष्य जी नहीं सकता अब चल के आए ना यहां पर

अपने अपने स्थान से चलकर के यहाँ आए ना यहाँ से चलकर के अपने स्थान पे जाएंगे ना मैं भी तो चलकर के आया हूं ना मैं भी चलकर के जाऊंगा ना ये सब मिश्रित कर्म में चले जाएंगे जो भी शरीर से कर्म किया जाता है जो भी वाणी से जो मैं बोल रहा हूं ना आपको बता रहा हूं मैं अच्छा ही कर्म कर रहा हूं ना पर यह मिश्रित कर्म है क्योंकि वाणी से हो रहा है

पर जो पुण्य कर्म है वो मन से होता है ये आदमी को अक्सर समझ में नहीं आता है ये उस व्यक्ति को समझ में आता है जो समझना चाहता है हां ये भी याद रखना यह वैसे समझ में नहीं आता है जो व्यक्ति समझना चाहता है क्या समझना चाहता है जीवन को कैसे सुधारूं जीवन को कैसे सार्थक बनाऊं

जीवन में मेरे को क्या करना है वही करना है बाकी सब छोड़ना है लक्ष्य को पूरा करना है उद्देश्य को पूरा करना है उसको यह समझ में आता है हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता है इसलिए महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत बड़ी बात कही है विद्या की सूक्ष्म बातें उसको समझ में आती है जो ब्रह्मचरी का पालन करता है

जो संयम रहता है हाँ याद रखना विद्या की सूक्ष्म बात उस व्यक्ति को समझ में आती है वो व्यक्ति समझा सकता है दोनों बात कहिए। कि हर कोई नहीं समझा सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं

उनको ये बातें समझ में आती हैं। विद्या की सूक्ष्म बातें हर व्यक्ति को नहीं समझ में आती है समझ में आने का मतलब है हृदयंगम नहीं होती है वो बातें हृदयंगम होने का मतलब है कि व्यक्ति उसको व्यवहार में नहीं कर पाता है हाँ बात तो अच्छी है जी आप बात ठीक कर रहे हो बात तो सही बात है आपकी वो तो सुनते हैं ना

पंच की बातें सिर माते पर तो वहीं गिरेगा कभी सुना है आपने पंच की बात सिरमाते पर ल तो वहीं गिरेगा ये बात सुनी आपने हाँ बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है फिर कभी सुना लेंगे कहने का मतलब है व्यक्ति को

बात समझ में भी आ जाए ना लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करता है अर्थात उसको क्रिया के रूप में करता नहीं है क्योंकि सूक्ष्मता से विद्या को ग्रहण वो व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में संयम होता है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ इस सूत्र के अंतर्गत महर्षि वेदव्यास ने बहुत बड़ी बात कही है

विद्या हर व्यक्ति को समझ में ही नहीं आती है तो मेधावी धीर व्यक्ति अपसह जो कर्म करने में लगे हैं वो भी शुभ कर्म करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए मंत्र कहता अपस कर्मशील और ऐसा कर्म करने के लिए

एक और विशेषता चाहिए जो मंत्र कहता है वो तो कहता है मनीषिना मंत्र क्या कहता है मनीषीन मनस ईशीन मनीषी जो मन के स्वामी होते हैं मन के जो स्वामी होते हैं दमन करता रहा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी अर्थ करते हैं मनीषिना शब्द का

मनस ईशिना मनीषिना दमन करता रहा जो दमन करते हैं दमन समझते हैं नियंत्रण करते हैं दमन करते अर्थ नियंत्रण दमन का अर्थ दबाना भी होता है हाँ दमन का अर्थ दबाना भी होता है दबाना किस काम का किसी को किसी ने दबाया तो क्या मतलब है

कोई भी दबा सकता है मेरे पास समझ रहे हैं बलशाली निर्बल आदमी को दबाता है विद्वान मूर्ख को दबाता है धनवान निर्धन को दबाता है दबाना तो कोई भी दबा सकता है दमन करता का मतलब यह नहीं है कि किसी को दबाना दमन करता का मतलब है उसको नियंत्रण में रखना

नियंत्रण में रखना अलग बात है दबाना अलग बात है में थोड़ा सा अंतर है नियंत्रण का मतलब है धनवान जो है निर्धन को नियंत्रण में रखता है इसका अर्थ है उसकी आवश्यकता के अनुरूप उसके साथ व्यवहार करता है और वो नियंत्रित रहता है मेरी बात समझ रहे ना

अगर किसी को हमने दबा दिया दबा दिया और जब तक आप दबाओगे दबता रहेगा और दबाना बंद कर दो स्वच्छंद हो जाएगा मतलब उसके सामने आप खड़े हो जाइए उसके सामने खड़े हो जाइए तो काम करता रहेगा और वहां से हट जाइएगा काम छोड़ देगा

जब दबकर के कोई कार्य करता है तो तब तक कार्य करता है जब तक आप दबाओगे और दबाना हट गया है तो कार्य बंद और नियंत्रण में क्या होता है नियंत्रण में आपको नियंत्रित कर दिया बस आप अपना काम करते जा रहे हो आपके सामने हो या ना हो और वो जो नियंत्रण है वो नियंत्रण महत्वपूर्ण है

कहा आपको खिलाना है कहा आपको सुलाना है कब आपको घुमाना है कब आपके साथ क्या करना है वो सारा व्यवस्थित आपके साथ किया जाए ना तो खुश खुश हो जाएंगे मस्त रहेंगे आप मेरी बात समझ रहे हैं ना आप मस्त रहेंगे आपको भूख लग रही तो खाओ जी खूब खाओ कितना खाओगे खाओगे नींद आ रे सो जाओ खूब कितना सोओगे

घूमना है तो घूम लो खूब कितना घूमोगे हर चीज के लिए सीमा होती है जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा रहा है लेकिन आवश्यकता होने पर किया जा रहा है आपको एहसास हो रहा है कि अब मेरे को आवश्यकता है पूर्ति हो गई अब मेरे को भूख लग रही है पूर्ति हो गई अब मेरे को घूमना है घूम लिया है जो जो आपके लिए आवश्यक है वो वो कर लिया आपको नियंत्रित कर लिया अब इधर उधर नहीं जाओगे मेरी बात समझ रहे

और दबाने में ऐसा नहीं होता है कर काम कर करता तो जा रहा है और हट तो गया बैठ गया हो गया मेरे बात समझ रहे ना पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो मेरे सामने बैठ के पढ़ो पढ़ता जा रहा है और हट गया पढ़ना ही बंद कुछ समझ में आ रहा है ना दबाने में तो दबाना ही होता है और नियंत्रण में नियंत्रित तो होता है व्यक्ति नियंत्रण में

सिस्टम है, व्यवस्था है तो यहां दमन करता का मतलब है मन को दमन करता है अर्थात मन को नियंत्रित करता है कहां चलना है वहीं चलेगा मन कहां लगना है वहीं लगेगा मन जहां जो करना वही काम करेगा मन स्वच्छंद नहीं हो सकता मन यह है मनीषी नहा जो मन के स्वामी होते हैं

मन का स्वामी का मतलब बहुत बड़ी बात है मन को नियंत्रण में रखता है इसको वशीकार कहते हैं योग में वशीकार मन को नियंत्रित करता है कहा उसका प्रयोग करना वही करेगा जहां नहीं करना वह नहीं कर सकता यही वशीकरण है यही वशीकार है यही नियंत्रण है यही दमन है योग की भाषा में

लौकिक भाषा में दमन अलग होता है इसलिए मंत्र में कहा है अपस मनीषिना और धीरा ये तीनों बात जुड़ जाएंगे बाकी बातें आगे करते हैं ओ...